माँ की बातें स्वामी अरूपानंद 18 सितंबर 1913 सौ जयराम बाटी माँ ने किसी भक्त को पत्र लिखवाया शरीर धारण करने में कोई सुख नहीं है संसार दुख में ही है केवल भगवान के नाम कीर्तन में ही सुख है जिन पर ठाकुर की कृपा हुई है केवल वे ही उन्हें भगवान के रूप में जान पाए हैं और केवल यही उनका सुख है एक सन्यासी जयराम बाटी में श्री माँ का दर्शन करके ऋषिकेश गए थे कुछ दिन बाद ही उन्होंने माँ को लिखा माँ तुमने कहा था कि समय आने पर ठाकुर का दर्शन प्राप्त होगा पर अभी तक कुछ हुआ नहीं माँ ने पत्र सुनकर कहा लिख दो उसे कि तुम ऋषिकेश गए हो जान कर ठाकुर तुम्हारे लिए वहाँ पहुंचे नहीं रहेंगे अब साधु हुआ है तो भगवान को नहीं पुकारेगा तो क्या करेगा जब उनकी इच्छा होगी वे दर्शन देंगे उद्बोधन एक लड़का माँ से दीक्षा प्राप्त करने दो तीन बार आया था लड़का गरीब था तथा बड़े कष्ट से उसका आना हुआ था किंतु उसका दुर्भाग्य था कि माँ का शरीर अस्वस्थ होने के कारण उसकी दीक्षा नहीं हो पाई इस बार उसने हम लोगों से अनुरोध करते हुए लिखा था इस बार भी द्वार बंद मत रखिएगा मुझे बहुत कष्ट उठाकर आना होता है मैं जानना चाहता हूं कि इस बार मेरी दीक्षा होगी या नहीं इत्यादि उसका पत्र पढ़कर माँ को सुनाया गया माँ ने उसके उत्तर में कहा मेरा शरीर अब अस्वस्थ होगा तब चाहे कोई भी क्यों न आए उसे लौट जाना होगा शरीर अच्छा रहने पर भी किसी को निमंत्रण देकर नहीं बुला पाऊंगी जिसका जैसा भाग्य होता है जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप ही उसे सुयोग सुविधा प्राप्त होती है किसी किसी की तो मेरे अस्वस्थ होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से दर्शन की भी सुविधा नहीं हो पाती है उसका भाग्य यदि ऐसा हो तो मैं क्या कर सकती हूँ कह सकते हो कि आने जाने में बहुत रुपया खर्च होता है तथा सबके पास पैसा नहीं होता पर गुरु चाहे कितनी बार भी क्यों ना लौटा दे जो कृपा चाहता है वह भिक्षा मांगकर भी आ सकता है सच बात तो यह है जिसका भाव सागर पार जाने का समय होगा वह बंधन तोड़कर चला जाएगा उसे कोई बांधकर नहीं रख पाएगा धन का अभाव चिट्ठी की प्रतीक्षा आकर लौट जाने का भय यह सब कुछ भी नहीं है अंत में बोली आजकल शरीर थोड़ा अच्छा है उसे लिख दो कि वह अभी आ सकता है एक महिला ने लिखा माँ मेरी उम्र कम है सास ससुर तुम्हारे पास आने नहीं देते हैं उनकी असहमति से मैं किसे आऊँ कैसे आऊँ आपकी कृपा लाभ करने की इच्छा है इत्यादि माँ ने उसे लिख देने के लिए कहा बेटी तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं जो भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है तुम उन्हें ही पुकारो वे ही तुम पर कृपा करेंगे